ऋषि ने पुनः भांत दृष्टया मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के गतिक्रम से विभक्त वेदों के पुनः विभाग किए वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता, विशेषता और दृष्ट भेद के आधार पर रिक, यजुहु एवं साम संयक मंत्रों की संगठाओं का संकलन किया हे सूब्रत, उन ऋषियों ने ब्राह्मण, कल्पसूत्र, मंत्रों, इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का उपदेश किया है अवरसन, नृत्य, अनेक व्याधियों, उपद्रवों और मन वाणी तथा शरीर दुखों के कारण मनुष्यों को निरवेद उत्पन्न होता है फिर निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है और विचार से वैराग्य होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं दोष दर्शन के कारण बापर में ज्ञान उत्पन्न होता है बापर में यह वृत्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है आदि सर्वप्रथम कृत युग में धर्म प्रतिष्ठित था वह त्रेता में भी रहता है द्वापर में ब्याकुल होकर वह धर्म कलयुग में विलिप्त हो जाता है इति श्री कुर्मपुराणे खट सहस्त्रयाम संहितायाम पूर्वभागे सप्तविंशो अध्याय 28वां अध्याय कलयुग के धर्म का वर्णन कलयुग में शिव पूजन की विशेष महिमा का ख्यापन और व्यास द्वारा शिव भक्त अर्जुन की महिमा व्यास जी ने कहा कलयुग में मनुष्य सदा तमोगुण से आवृत रहते हैं इसलिए माया असुया गुणों में दोष दर्शन तथा तपस्वियों के वध में ही लगे रहते हैं कलयुग में ka हंता रोग निरंतर भूख का कष्ट आवर्षण का भयंकर भय भे, तथा देशों का फेर होता रहता है कलयुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य औदार्मिक सदाचार से रहित अत्यंत कोड़ी दुर्बल चित्त वाले तथा लोभी होते हैं और झूठ बोलते हैं ब्राह्मणों के असत उद्देश्य असत अध्ययन दुराचार तथा दुष्ट शास्त्रों के अभ्यास और बुरे कर्म के दोष से प्रजा में भय उत्पन्न होता है दिग्गजात लोग कलयु अल पबुद्धि वाले यज्ञ करने की योग्यता से रहित लोग यज्ञ करते हैं और अन्याय पूर्वक वेदों को पढ़ते हैं। कलयुग में शुद्रों का ब्राह्मण के साथ मंत्र, योन, शयन, आसन और भोजन के द्वारा संबंध हो जाएगा। नरेश्वर अधिकांश राजा शुद्र होंगे जो वस्तुतः राजा होने के लिए अयोग्य होंगे वे ब्राह्� कलियुग में दुजात लोग स्नान होम जप दान देवताओं का पूजन तथा अन्य शुभ कर्मों को भी नहीं करेंगे कलियुग में महादेव शंकर पुरुषोत्तम विष्णु ब्राह्मणों वेदों धर्मशास्त्रों और पुराणों की लोग निंदा करते हैं सभी लोग वेद में और विहित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहती लोग कुसुत आचार वाले एवं दर्थ के पाखंडों से युक्त हो जाएंगे और संसार परस्पर में बहुत याचना करने वाला हो जाएगा। कलियुग में जनपद अन्न विक्रय चौराहे वेद के विक्रय स्थल तथा स्त्री आवेशा युक्त वाले हो जाएंगे युग का अंत आने पर सफेद nam वाले जिन नाम वाले मुंडत कषाय Par धारी शूद्र पर धर्माचरण करने लगेंगे लोग अनाज और वस्त्र की चोरी करने वाले होंगे चोर लोग चोरों की ही चोरी करेंगे और दूसरे चोर उस चोर का चुराएंगे दुख की अधिकता होगी अल्प आयु होगी देह में आलस्य तथा रोग रहेगा अधर्म में विशेष वृद्धि के कारण कलयुग में सभी व्यवहार तामस होंगे कुछ लोग कशाय वस्त्र करने वाले कुछ निर्ग्रंथ यज्ञोपवीत शिखा आज से विहीन पंथ वाले कापालिक वेद विकृई तथा कुछ लोग तीर्थ विकृई हो जाएंगे कलयुग में राजा का संरक्षण प्राप्त कर अल्प बुद्धिवाले शूद्र आसन पर स्थित दिजों को देखकर नहीं चलते, दुर्योगचित व्यवहार नहीं करते तथा श्रेष्ठ दिजों को प्रताड़ित करते हैं। परन्तप कलयुग में समय के प्रभाव से दिजों के मध्य में शूद्र उच्च आसन पर बैठते हैं, किंतु राजा जानकर भी उन्हें दंड नहीं देता। अल्प तुष्पों के द्वारा मनुविनोद के साधन, हास आदि से तथा अन्य मांगलिक पदार्थों से शुद्रों की पूजा करते हैं राजन। शुद्र लोग पूजित श्रेष्ठ दिशों की ओर देखते तक नहीं और दिश सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शुद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित और सेवा करते हैं। शूद्रों से जीन का प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद बढ़ाते हैं। घोर नास्तिकता शूद्र वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, जिनकी शेष्ट दिद के रूप में समाज में मान्यता होती है, वे लोग अपने तप एवं यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। आलस्य या प्रतिष्ठ हे निस्पाप राजन कलयुग में लोग पढ़े हुए को भूल जाते हैं अध्ययन के फल ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते वे मौखित गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाममार्गी पशुताचारी तथा पांचात्रिक हो जाएंगे ज्ञान तथा कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय कीड़े चूहे तथा सर्प लोगों को कस्ट पहुंचाएंगे प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच के शाप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे कलब में अंत समय में तमु बुण से द्याप्त मनवाले लोग महा की निंदा करेंगे और व्यर्थ के धर्मु धर्मा का आचाण करेंगे तथा जो दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दगद हुए लोग थे वे सभी गमभर अपनी अपनी में होंगे वेदों में निशन व्रत और आचरण का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम धर्म मोक्ष विरोधी अर्थ मात्र साधक काम अथवा वश, लोगों को पीड़ा देने वाले काम करने वाले लोग ऋषि के श्री विष्णु तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे तमोगुण से आविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्माचरण करने अनेक प्रलोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे कलयुग में लोगों के ईश्वर देवताओं के भी देव श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में देव आराध्य नहीं रहेंगे पर भक्तों के कल्याण की कामना से तथा श्रौत एवं स्मार्त धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नील शंकर अनेक अवतार ग्रहण करेंगे वे समस्त वेदांत के सार उस ब्रह्म संगिक ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों को शिष्यों को प्रदान करेंगे जो जिस किसी भी उपाय से उन शंकर की सेवा करेंगे वे कलि के दोषों को जीत कर परम पद को प्राप्त करेंगे अनेक दोषों से दूषित कलि यह महान गुण है कि इस युग में मनुष्य अनायास महान प्राप्त कर लेता है इसलिए महेश्वर संबंधी युग प्राप्त कर विशेष रूप से बांधरों को सभी प्रकार के प्रयत्न से ईशान रुद्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो प्रसन्न मन से विरूपाक्ष कृतवासा ईशान रुद्र को नमस्कार करते हैं वे परम को प्राप्त करते हैं जिस प्रकार रुद्र को किया गया नमस्कार निश्चित रूप से सभी को पूर्ण करता है उस प्रकार अन्य देवों को नमस्कार करने से वैसा थल नहीं होता इस प्रकार के कन्युग के दोषों को दूर करने का एक उपाय है महाँ को नमस्कार उनका ध्यान और शास्त्रा अनुस्कार दान ऐसा वेद का मत है। इसलिए यदि परम पद प्राप्त करने हो। तो अन्य अनीश्वरों महेश्वर के कृपा से ही शक्ति प्राप्त करने वाले अन्य देवों को छोड़कर एकमात्र देव विरूपाक्ष महेश्वर का आश्रय करना चाहिए जो देवताओं के द्वारा वंदित रुद्र की अर्चना नहीं करते उनका किया हुआ दान तप यज्ञ और जीवन व्यर्थ ही होता है त्रिशूल धारण करने वाले देवाधिदेव महान रुद्र को नमस्कार है त्रयमत त्रलोचन योगियों के गुरु के लिए नमस्कार है महादेव विधा वामदेव शंभो स्थान परमेश्‍ठी शिव को नित्य नमस्कार है सोम रुद्र महाग्रास महाप्रलय में समस्त प्रपंच को अपने में लीन कर लेने वाले तथा कारण रूप को नमस्कार है